श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्क अथ सप्तष्टमोध्याज काउार राजवाच भूय कर्मणः राम सुतकमण प्रमेयद प्रभु राजा परीक्षित ने पूछा भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं उनका स्वरूप गुण लीला आदि मन बुद्धि और वाणी के विषय नहीं हैं उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है अलौकिक है उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ श्री नरक से सखा कसि द्विधो नाम बानर सुग्रीव सचिव सोथ भ्रता विर्यवान् श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित द्विविध नाम का एक बानर था वह भौमास का सखा सुग्रीव का मंत्री और महेंद्र का शक्तिशाली भाई था सो सोपचित कवन् वानरो राष्ट विप्लव पुरग्राहमा करान घोषान अदृजन जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमास को मार डाला तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से ऊण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया वह वानर बड़े बड़े नगरों गांवों खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा क्विस्त सैलान उत्पाट्य तरचूर्णय आनर्ता सुतरा बेव यस्ते मित्र हा कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता और विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त काठियावाड़ देश में ही करता था क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे समुद्र मध्यस्थो दिवित बानर में दस हजार हाथियों का बल था कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते आश्रमाल से मुख्या राम कृत् भग्न वनस्पति अग्निन् बेतालिकान खलह वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंड में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता पुरुषांजोषित दृप्त क्षमा मृद्रोड़ी गुहासुष निक्षप्यप्य धाक्ष पे सस्कारी वकीटकम जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है वैसे ही वह मदोन्मत्त बानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता एवं देशान विप्रकुर्वंसत्रियुवा सुलित गीतम गिरिम रथकम जयू इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था एक दिन वह दुष्ट सुलित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया तदुपथिम रामम पुष्कर मालिनम सुदर्शनीय सर्वांगम ललनायूथमगम वहाँ उसने देखा कि यदवंशिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है गायंत वारुणि फ्री मत विह्वलोचनम विभ्राजमान वपुषा प्रभिन्नमारणम वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे उनका शरीर इस प्रकार शोभावान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो दुष्ट शाखा मृग शाखा आरूढ़ कंपयन चक्रे किलकिला, किला शब्दम आत्मान संप्रदर्शयन वह दुष्ट मानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता तस्य तरुण्डो हास्य सुरबल धाष्यम कपेरवृक्ष युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास्यस में रुचि रखने वाली होती हैं बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की झिठाई देख कर हंसने लगीं तास कपिर भुक्षेपी सम्मुखादि दर्शयन स्वगुधमता श्याम राम स निरीक्षत अब वह बानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता फिर कभी कभी गरज तरज कर मुँह बनाता घुड़कता तम ण प्राक्रुद्धों बल प्रहृता वंच्रावाणम मधिरा कलश कपी गृही हेलयामा सुरुर्तस्थपयसन निर्भिकलश्टो वाशा सा स्ाला बल वीर शोमणिबलरा जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधुकलश उठा लिया तथा बलराम जी की ओहेलना करने लगा उस धुरत ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और वह दुष्ट हंस हंस बलराम जी को क्रोधित करने लगा कृत्य बलवान कदर्थकृत बलवान्चक्रे मदोधत तम दृष्ट्वा दृष्ट्वादेश तदुप्रृता क्रुद्धो मुसलमत् हलमचारी जिघांसया दिवी महाबर्य शम्य पाणीना तरसा तेन बलम बतायत तम्तु तम तो संकर्षण मूर्धपतन तम अचलो यथा प्रतिजग्रा बलवांसुनंदेनाहत मुसलाहतमस्ति को बिरेजे रक्तधारया गिरी यौरकया प्रहारम नाचित पुनरन्म समिप्य निष्पत्रोज तेनासल परीक्षित जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मूसल उठाया दिविद भी बड़ा बलवान था उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया मूसल लगने से द्वित का मस्तक फट गया और उसने खून की धारा उससे खून की धारा बहने लगी उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से जेरू का सोता बह रहा हो परंतु द्विवित ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा उसे झाड़ झोड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए इसके बाद द्विध ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी सतथा छिन्न भिन्न कर दिया एवं युद्धन भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो अकरो इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया तिलार्षम बल सो पर्यमर्षि तत्सर्व चूर्णया मास वृक्ष न रहे तब द्वित का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया सह शंका सोमृत्य कपीश्वर आसाध्य रोहिणी पुत्राभ्यास्यूर्जत अंत में कबिराज द्विद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घुसा बांधकर कर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया यादवेन्द्रो पितम दुर्भ्याम त्यक्वा मूसलला जत्रावभ्यत क्र क्रुद्ध सोपर ध्रुधिर वमन अब यदुवंशिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान हसली पर प्रहार किया इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा चकम्पे ते न पथता शवनस्पति पर्वतः कुयुना परीक्षित आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया जय शब्दो नमः शब्द साधु साधी चां सर्वसिद्ध सिद्ध मुनींद्राणा आशीत कुसुम वर्षिण आकाश में देवता लोक जय जय लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे एवं निहत्यद विदम जगद्यतिव संस्तू मनो भगवान् जनए स्व परीक्षित द्विविध ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए उस समय सभी पूर्जन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहीतायाम दसम स्क उत्तराधे द्वविधवधो नाम सप्तष्टीतमोध्याय